बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीतानंदसोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकार चरणोदय गोपीजन सयुत बिंदा कल्पतरु पतितानंग वंचाकूश कृपा सिन्दु पतितान पावनेभ्य वैष्णवभ्योमो मूकघयत यम वंदे परमा वृंदावितुलसीदे वै की या वैकेशवश भक्ति पदे देवी सत्वत्य नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चीव नम दी सरस्वती जो मुदीर संकीर्तने कथोपदेश गौरी अत्र गुरु सदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमोदा प्रमदा ख श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्रिया दैत गदाधर शिवसादी श्री कृष्ण श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नेतांद्रियात गदाधर शिव सादी श्री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 संकेत कमला संकर्तनकमलायताक्ष विषाबर दिजबरौ जुगोधरपालौ वे जगत प्रियकुणुतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी, जी ने बताए जे हरिनाम संकीर्तन करते हुए हमारा शरीर शांत हो जाए इसी में हमारा ये मानव शरीर धारण करना सार्थक माना जाता है नयन गलदुधारया बदन गद गुद्धया गिरा पुलक तब नाम गहुनी भविष्यति शिल सरस्वती ठाकुर बहुबाजी ने बताएं संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभुजी ने श्रीवास अंगन में जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञों का अग्नि प्रज्वलित किए थे इसी संकीर्तन यज्ञाग्नि में हमारे गौरीय संप्रदाय का गौरी मठ का एक एक डेडिकेटेड सोल जो है ये महात्माओं का ये संकीर्तन जो जुगाग्नि में आत्मा होती देना ही ये लोगों का जीवन का मकसद है दूसरा कोई मकसद नहीं चैतन्य महाप्रभु जी ने शिवा संगनी त्री शिवा संगन में जो संकीर्तन जो जुग्याग्नि का प्रज्जवलन किए थे जो युग्याग्नि का ये सप्त तो जीवरूप संकीर्तन जग में आत्मा होती देना ही गौरी संप्रदाय का गौरी मठ का एक एक संत महात्मा का जीवन का मकसद है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक शिक्षा का जो उच्चारण किए हैं हमने हरि कथा का पहले बड़ा ऊंचा कढ़ी का भाव है चैतन्य महापौर का शिक्षा विस्तृत रूप में आलोचना करने के लिए शिल भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ जो नोट है जो टीका है दसमूल तत्व का अमनाय याह तत्म हरिमी हर्वशक्तिम साध्यम इत्यादि श्लोकों का चर्चा जरूरी है लेकिन इतना समय दिया नहीं जाएगा इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक है जनंद गलदस्रा वदनम गद गद्धाया गद गिरा पुलक निचितम कदा तब नाम गहन भविष्य हरिनम ग्रहण करने का ये जो तरीका चैतन्य महाप्रभु ने दिखाए हैं पहला बात तो ये है हमारा गुरुवर्ग जी ने बार बार बताए चैतन्य महाप्रभु का दिखाया हुआ तीसरा नंबर जो श्लोक त्रिनाद विश्व चेन तरूप सही सुना अमानिन मादेन कीर्तन और सदाहरी गुरुवर्ग बोलते थे प्रभुपात जी बोलते थे ये श्लोकों में प्रतिष्ठित होने का बाद तभी संकीर्तन का अधिकार मिलता है जब तक ये श्लोकों में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है तब तब संकीर्तन करने का कोई अधिकार नहीं बनता अभ्यास करता है लेकिन वास्तविक संकीर्तन का अधिकार तिनाद सुनिच होने का बाद ही मिलता है अभी प्रश्न उठता है सुनिच कौन है कौन तीनादी सुनिच नहीं है कैसे पता है महाराज हाउ आई कैन अंडरस्टैंड इसका कोई तो ऐसा तरीका बताओ कि ऐसा सिद्धांत तो बताओ जैसे एक सिद्धांत में हमको पता चल जाए कि महाराज ये तीनादपी सुनिश्च में प्रतिष्ठित महात्मा है साधु है चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी इसमें फर्क नहीं होता भक्ति में ठाकुर ये सब दिखाए लेकिन ये तीनादपी में सुनिच सुप्रतिष्ठित होना सबसे बड़ा बात है भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाई पहुपा जी ने एक तरीका दिखा एक सुंदर सिद्धांत तो दिखाए हैं सरस्वती ठगुर जी ने बताएं, जिनका जिंदगी में प्रतिष्ठा का गंदगी नहीं है बिल्कुल नो ट्रेस ऑफ सेल्फ एस्टैब्लिशमेंट और प्रतिष्ठा ऐसा हालत हो जाए हमारा हरि कथा हरि कीर्तन शिल भक्तिवलभ ती थोस्य महाजी बार बार बोलते थे हमारा हरिकथा हरि कीर्तन ये हमारा अपना संतुष्टि के लिए नहीं है हमारा हरिकथा हरि कीर्तन का मतलब है गुरुवर्गो का गुलामी करना हमारा हरिकथा हरिकीर्तन मतलब गुरु वर्गो का गुलामी करना चैतन्य महाप्रभु का परशोदों का गुलामी करना इसमें स्वतंत्रता नहीं है जब प्रतिष्ठा का बूंद भी रहता है दिल में तो पहुपा जी ने बताते हैं कि यह तीनादी में तीनादी सुनिश्चय श्लोक में सुप्रतिष्ठित नहीं है चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक हमने उच्चारण किया पहले ये बड़ा ऊंचाकटी का अवस्था है भगवान नाम का बारे में चर्चा करने जाए इसमें भी बहुत समय लगे बहुत दिन थोड़ी सी समय में ये बताना चाहूं मैं जे अपराकित जगत का शब्द ब्रह्म अप्राकित जगत का जो शब्द सामान्य इसमें पाठक को इसमें डिस्टिंक्शन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसेंडेंडल साउंड वाइब्रेशन एंड मेटेरियल साउंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट फास्ट प्रिलिमिनरी कोर्स दिस इज प्रिमिनरी स्टेप आम आदमी को यह पता नहीं है कि कहा वास्तविक संकीर्तन हो रहा है आ कहा संकीर्तन का नाम पे अपना पेट भरने का धंधा हो रहा है न अंडरस्टैंड प्रोपात जी का सामने हमारा एक गुरुवर्गो जी ने बहुत सारे आदमी बोरु बहुत सारे आदमी भी प्रश्न किए हमारा गुरुवर्गो भी प्रश्न किए प्रभुपात आपने बार बार ये सिद्धांत तो बोलते हो कि जहां संकीर्तन वास्तव होता है वहां जाना हम लोग कैसे पता चलेगा हमको कहा हम लोग जाए आखेर कौन सी जगह जाके हम लोग बैठे भोपाल जी का कहना है जहां एटलीस्ट नाम अपराध नहीं हो रहा है देयर यू कैन गो समझा नहीं नाम अपराध नामाभास और वास्तव नाम तीनों में पार्थक्य को जो क्या है ये समझना चाहिए भजन का बहुत गुप्त रहस्य है भजन होता नहीं भजन होता नहीं बोलने से भजन तो बनेगा नहीं ये जो नामाभास नाम, नाम अपराध वास्तव नाम पोपा ने बताया देखो जहां कम से कम नाम अपराध नहीं हो रहा है नामाभास हो रहा है वहां जा सकते हो जहां वास्तव नाम हो रहा है वहां जाना तो अच्छा है कम से कम तुम लोग जहां नाम अपराध हो रहा है वहां से दफा रहने का कोशिश करो ट्राई टू एवॉड दैट प्लेस सिला पोहध ने बार बार बताए आप लोग भक्ति धारा का साथ अभक्ति धारा का जो पार्थक्य है ये समझने का कोशिश करो इसी को बोलता है वास्तव सत्संग गोपाल जी का कहना आप लोग भक्ति धारा का साथ अभक्ति धारा का जो पार्थक्य है ये समझने का कोशिश करो वास्तव भक्ति धारा क्या है और अभक्ति धारा क्या है ये समझने का कोशिश करो इसका ही नाम वास्तव सत्संग है सत्संगो सत्संग प्राप्तर बहुवीर सुकृति पूर्व संचितोई आपको सत्संग मिल गया इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जो हमको सत्संग मिले हमने बुलाया संतो आ गया ऐसा नहीं शास्त्रो बताते हैं सत्संगो प्राप्त पुंभीर बहुवीर सुकृति पूर्व बहु बहु जन्म का सुकृति एकोमुलेटेड होकर जब बाम आपको अवस्था हो क्या आपको मोमेंटम दे उसी समय आपका साथ बलराम जी सत्संग व्यवस्था कर देंगे सत्संग हर वक्त नहीं होता यहां भी हो सकता है सत्संग मिला सत्संग हमारा सामने मिलने का हमारा मिलने का अवसर आ गया सत्संग मिलने का फिर भी हम बैठा हुआ है हम बैठे हैं सत्संग करने के लिए still I cannot do डू सत्संग तब भी सत्संग नहीं हो सकता ये बात कुछ दिन पहले रथ यात्रा दो दिन पहले रथ यात्रा का महोत्सव हुआ था यहां गुरु जी ये सब बात बोलते थे और आंसू बहाते थे बिना अनुभव कोई चर्चा कोई कीर्तन कोई कथा इनका कोई पावर नहीं होता बिना अनुभव विदाउट एनी फीलिंग्स अनुभव होना जरूरी है भगवान नाम और जड़जगत का नाम इन दोनों में पार्थक्य है इसका बारे में अगले दिनों में चर्चा करने का कोशिश करें आज थोड़ा दूसरा एक इंपॉर्टेंट विषय चर्चा करने का इच्छा अंतर में हो रहा है जो चैतन्य महाप्रभु नीलाचल धाम में श्री रथ यात्रा का अवसर लेकर बुद्ध जीवों को जो शिक्षा दिए हैं इनका बारे में थोड़ा चर्चा करने का इच्छा है पहला बात तो ये है जो वस्तु का साथ जो व्यक्ति का साथ मेरा संबंध नहीं जुड़ा हुआ है उसका लिए मेरा मन में कोई कभी भी बेचैनी पैदा नहीं होता इसीलिए सरस्वती जगुर बार बार ये बात बताते थे कि संबंध ज्ञान के बिना वास्तविक भजन शुरुआत नहीं होता माइंड इज दिस प्वाइंट संबंध संबंध ज्ञान के बिना विदाउट सेंस ऑफ रिलेशनशिप नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप वास्तविक भजन शुरुआत नहीं होता जड़ जगत में आपका जो संबंध जुड़ा हुआ है रिश्तेदारी में जो संबंध जुड़ा हुआ है दोस्ती जुड़ा हुआ है इनमें भी एक किस्म का संबंध है लेकिन ये जड़ जगत का संबंध जब तक अपरागित जगत का संत महात्मा का साथ आपका संबंध नहीं जोड़ जाए गुरुजी से गुरुजी से दीक्षा लिए हो दैट आई नो यू कैन डिजर्व दैट यू हैव टेक एन इनिशियेशन सॉन्ग फ्रॉम सिलाजोल्टेड सॉन्ग स्टिल आश्रय लेना ये बात को समझना बड़ा बात है क्योंकि शास्त्र में बताया हुआ चैतन्य श्रद्धांत में आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आर सब मरे अकारण ये आश्रय लेना ये इतना बड़ा बात है इसका बारे में चर्चा करने जाए तो महीना भर बैठ के हरी कथा सुनो उसका बात समझ में आएगा हमारा आश्रय लेना हम तो महारा आश्रय ले लिया हम तो लिया है हरिनाम दिखा लिया है लेकिन ये आश्रय लेना जो टर्म है इट्स वेरी इजी टू अर्टर लेकिन ये इसमें क्या भाव है ये जब समझोगे जब आपका आश्रय लेना नमक जो क्रिया है ये हंड्रेड परसेंट सेटिस्फाई हो जाए तो आपका भजन में रुकावट डालने वाला और कोई हो नहीं सकता किसी वोस्तु व व्यक्ति आपका भजन होके ही रहेगा रथ यात्रा के अवसर में जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अंदर का भाव है राधा भाव भाव सुबलितो नौमी गौर स्वरूपम ये राधा भाव स्वरूप जो है ये समझना कोई मामूली बात नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत परिक्रमा दक्षिण भारत जाने का जो लीला किए थे दक्षिण भारत में तीर्थ पर्यटन करने का जो लीला रचाए बड़ा सुंदर प्रभु का तीर्थ पर्यटन करना क्या जरूरी है वो भी जाने का पहले बार बार ठाकुर जी को बोलते हैं। कृष्ण के सबक कृष्ण के सबक कृष्ण के सबक पाही माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम आदमी बोलते हैं जो आप लोग बोलते हैं, महाप्रभु का सिद्धांत तो किसी स्वार्थ के लिए भगवान का नाम पुकारो मत किसी स्वार्थ के लिए अपना स्वार्थ के लिए पुकारो मत लेकिन महाप्रभु जो ये बताते हैं राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष हमको रक्षा करो इसमें क्या सिद्धांत तो है महाराज हमारा गुरुवर्गो ने सिद्धांत तो दिखाया बोले महाराज आप सोचते हो कि हमारा ये जो नस्ल शरीर हमारा जो नस्ल शरीर इनको रक्षा करने के लिए चैत्य तो महाप्रभु सिखा दिया मंत्रों? नहीं यहां एक गुप्त सूत्र है महाप्रभु इसलिए बताएं कि हमारा आध्यात्मिक जो चेतना है आनंद है वो टूट ना जाए ये दक्षिण भारत परीक्षा में सारे बहुत सारे मायावादी सिद्धांत विरुद्ध बहुत आदमियों का साथ आई कैन मिट हमारा साथ हर हालत में हमारा साथ भेंट होने का चांस है एवरी पॉसिबिलिटी सो ठाकुर जी का साथ वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण ही हैं कृष्ण वस्तु इसका बारे में चर्चा किया जाएगा कालवी जन्माष्टमी का अगला दिन होगा जन्माष्टमी का जो पहला तिथि होता है अधिवास तिथि इसमें सब चर्चा करने का इच्छा है एक साथ सब चर्चा करने आनंद नहीं आता तो चैतन्य महाप्रभु का अंदर का भाव कि भगवान ये जो हम तिथ्य पर्यटन करने के लिए जाते तो बहाना है सारे तमाम दुनिया को रक्षा करने के लिए शुद्ध भक्ति को देने के लिए जा रहा है महाप्रभु और ये साधारण भक्ति नहीं है प्रहलाद महाराज जी का भक्ति क्या है धुआ महाराज जी का भक्ति कैसा है देयर इज कैटेगोरी कैटेगोरी भक्ति बहुत किस्म का है इसमें जो तरह तरह का विचार है कब सुनोगे लाइफ इज गोइंग बट आई एम प्लेइंग हम खेल कूद में हैं जिंदगी जा रहा है ये जो विचार है रनतिदेव का भक्ति के किस किस्म का भक्ति है रनतिदेव का कोई बताए यहां रनतिदेव का जो भक्ति दिखाया भागवत में वो तो किस किस्म का भक्ति बताओ कोई बता सके ये कर्म मिश्रा भक्ति कर्म कर्मभिषा भक्ति भरत जी महाराज का जो वो भक्ति है जो बाद में जरो होकर आविर्भाव भय इसका भक्ति किस किस्म का है वॉट टाइप ऑफ डिवोशन और इसमें ज्ञान मिश्रा भक्ति ये सब विचार सुनना चाहिए धीरे धीरे तो समझ में आएगा भक्ति का जो बाल बाल जो फर्क है शुद्ध भक्ति का एक एक विचार चैतन्य महाप्र वो आए हैं इसका बारे में चर्चा होने का अवसर तो होगा टाइम है पहले हम कोई कॉलेज में क्या स्कूल में कोई भी जागा एडमिशन लेने के लिए जाते हैं हम बहुत इजी तरीका वृंदावन में ऐसे चर्चा नहीं करते वृंदावन में टिपिकल चर्चा होता है यहां ऐसा चर्चा करें होगा नहीं इसलिए हम ये बताते हैं हम कोई कॉलेज में कोई यूनिवर्सिटी में कोई जाएगा जाके एडमिशन दाखिल होने का कोशिश करें तो आ, पहला मेरा कर्तव्य क्या है किस सब्जेक्ट में किस स्ट्रीम में मैंने एडमिशन लिया है डॉक्टरी में कि इंजीनियरिंग में वो भी फर्क है बहुत या जनरल स्ट्रीम में पहले हमको सिलेबस लेना है माइंड इट पहले हम जाए कोई एडमिशन ले तो हमको सिलेबस का जरूर है व्हाट ऑन वाट बेसिस आई शुड टेक प्रिपरेशन हमको किस विषय पर तैयारी होना है कि हमको एग्जामिन परीक्षा लिया जाएगा उसमें एग्जाम के लिए मेरे को अपियर होना पड़ेगा ये जो हमारा जो सिलेबस है व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस गौरी फिलोसोफी ये गौरी मठ का गौरी दर्शन का क्या फिलोसोफी है उसमें क्या आपका जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको सामने रखकर इफ देयर इज एनी नो टर्गेट हाउ यू कैन अप्रोच किसी भी रास्ते में चलने का कोशिश करो यू शुड हैव वन टर्गेट बिफॉर यू तुम्हारा सामने कोई आदर्श नहीं है कोई टारगेट नहीं है महाराज हरी बोल हरी बोल बोलते हो लाइक like फुल उसमें क्या फायदा है तो हमारा सिलेबस क्या है यह जानना जरूरी है गोस्वामी गोस्वामी तो का सिद्धांत तो स्वर्गोस्वामी का सिद्धांत जो है वो सब चर्चा करने जाओ तो बहुत टाइम लगे लेकिन थोड़ी सी शब्दों में अगर बोला जाए नाज साध साधन तत्वों के बारे में चैतन्य महाप्रभु का साथ सनातन जी का जो चर्चा हुआ था सनातन जी को महाप्रभु जी ने शिक्षा दी जो दिए थे गोपा बार बार बोलते हैं गुरुजी भी बार बार बोलते थे जब तक सनातन शिक्षा में आप प्रतिष्ठित ना हो जाओ तो आपका लिए भजन करना संभव नहीं है सनातन शिक्षा में प्रतिष्ठित होना जरूरी है पहले गुरुजी सनातन शिक्षा का बारे में एक ग्रंथ लिखे है चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य चरितान तो जो ग्रंथ है इसके सिद्धांतों के ऊपर आधारित एक सुंदर पुस्तिका लिखें गुरुजी जी शिला भक्तिपुरोत्तपुर के स्वी गुरु महाराज तो संबंध तत्व तो, अविधय तत्व तो, प्रयोजन तत्व तो, इसका बारे में चैतन्य महापुर ने सुंदर शिक्षा दी रूप शिक्षा का बारे में भी चर्चा करो वहां भी ये सब चर्चा है बहुत सारे गहरा चर्चा है बहुत डीप डिस्काशन सनातन मिश्रो बांग्लादेश में जब जब अभी का बांग्लादेश तो बांग्लादेश नहीं था ये ईस्ट बंगाल, बंगाल था ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट बंगाल ये पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल था वहां चैतन्य विद्या विलास के द्वारा प्रेरित होकर वहां गए थे सनातन मिश्रो इनका अंदर में साध सदन तत्व का विचार जो है स्टेबिलिटी आ नहीं रहा है यू कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली साधो सदन तत्वों के बारे में कंप्लीट आइडिया हो नहीं रहा है बड़ा बेचैनी में दिन गुजार रहा है एक दफे सपने में चैतन्य एक एक चैतन्यणी हुआ जे गौरा निमाय आया है उनके पास जाओ वो साक्षात पर, पर अखिलेश्वर कृष्णा वस्तु है इनके पास जाओ ये सद साधन तत्व का समाधान कर देंगे तो सुबह में आके स्वरण ग्रहण किए साध साधन तत्व के बारे में चर्चा किया बहुत सारे हैं चैतन्य महाप्रभ का शिक्षा का जो बेस है सारे संबंध अविधि प्रयोजन इस बात पर आधारित है इस बात को छोड़कर कोई शिक्षा नहीं है अभी बात होता है जे चैतन्य महाप्रभु सनातन जी को और रूप जी को जो शिक्षा दिए हैं रूप जी को रसोतत्व का बारे में बहुत सारे चर्चा की आज सनातन गोस्वामी जी को संबंध तत्व का आदि बारे में चर्चा करने का बाद आशीर्वाद किए आदेश किए कि आप वैष्णव बैशनव स्मृति वैष्णवों का क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए शुद्ध भक्ति का प्रोटेक्शन क्या है ये सब बारे में खुल्ला खुल्ला बताया और सनातन बोले देखो आप अगर कृपा करो तो ये मेरे लिए संभव है नहीं कृपा करो तो हमारा लिए संभव नहीं है चैतन्य महापुर ने आशीर्वाद करके बोले दे देखो सनातन तुम वृंदावन में जाओ जो मेरा इच्छा है आदेश है ये पालन करो और आपको जो कुछ लिखने का इच्छा हो तब कृष्ण आपको सारे स्पूर्ति करा देंगे हृदय में इट कैन ऑटोमेटिकली गेट फ्रूरिश इंट योर हार्ट यू कैन सी तथा यू कैन राइट जैसे वेदों में जितना सारे सूत्र है वेदों में एक एक ऋचा है वेदों का ऋचा ये वेदों का ऋचा किसी ऋषि ने रचना नहीं की है नो बॉडी राइट इट क्योंकि वेद अपौरुषेय वेद जो है अपौरुषेय नो बॉडी क्रिएटेड इट वॉज देफिनिटी पीरियड अनंत काल के लिए वेद है वेद कैन मैनिफेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू अंडर सम एंड सर्टेन कंडीशन वेद वेद का कोई ऋचा वेद का कोई मंत्र आप पर किफा करने के लिए वही वही मंत्रो आपका सामने आत्मप्रकाश करने का अगर इच्छा करे तो कर सकता इसका बारे में बहुत एक दो साल तीन साल तक चर्चा करते रहो ये वेदों का एक एक ऋषा जो है एक एक मंत्र जो है एक एक ऋषियों ने एक एक मंत्रों का दर्शन किया दर्शन मंत्र सामने आया मंत्रों को दर्शन किए और लिखना शुरू कर दिया समझा मेरा बात जैसे जागोबल को लोपमुद्रा बहुत सारे मैया भी है बहुत हाँ, बहुत सारे एक एक मंत्रों का स्वरूप दर्शन हो और लिखना शुरू कर दिया तो अभी वो लिखित रूप पे हमारा सामने आए पहले तो मुखस्त करके ही होता था इसीलिए वेद का दूसरा नाम है श्रुति पहले श्रोवन करते करते ही मुखस्त हो जाए उसका कोई उसमें अनर्थ नहीं होता था अब तो इतना अनर्थ भरपूर है जीव एक शब्द बोलो तो दूसरा एक बात हम खुल्ला में खुला बताना चाहते हैं आपको सामने जो मंत्रो आपका सामने गुरुजी ने दिए हैं जबते जबते भजन करते करते ये मंत्रों का स्वरूप का दर्शन ना होए, तो आपका भजन सक्सेसफुल नहीं हो सकता जो मंत्रो दिए है जैसे ब्रह्म गायत्री तो आपको मेटेरियल डिटैचमेंट के लिए दिया गया जड़ जगत से आपका स्नाता तोड़ने के लिए ब्रह्म गायत्री उसका बाद धीरे धीरे चलकर गौर गायत्री तो सो तो है ही है आ, बहुत सारे वृंदावन में यह तर्क उठता है हमारा गौर गायत्री वह कहा से मिला इसीलिए हमने चैतन्य उपनिषद बोल के किताब किताबी निकाल दिया भक्ति मिन ठाकुर का एडिटेड था एज इट इज हमने उस पर कोई ताकि आदमियों का ज्ञान होए कि वेद में ऋग वेद में और दूसरा दूसरा वेद में चौतन महाप्र का बारे में इट्स हम कोई बना बनाया हुआ कोई गप बनने के लिए आपका सामने नहीं आए ऋग वेद में सारे वेदों में चैतन्य महाप्र का आविर्भाव के बारे में धाम के बारे में नाम के बारे में उनका टोटल ट्रूफ्स पार्षद परि, परिकारों का बारे में जैसे स्वच्छी माता जगन्नाथ मिश्रो सबका बारे में दिया हुआ है एक एक करके प्रमाण है यह कोई गप नहीं है तो जब तक गुरु जी का दिया हुआ है जो मंत्र है काम गायत्री है काम गायत्री है काम गायत्री का बारे में चौतन चौथा में में सुंदर बताएगा यह साक्षात काम दे ब्रजन कृष्ण का सारे शरीर का वर्णन है टॉप टू बॉटम ये जो मंत्र है कांगान का शरीर का संपूर्ण वर्णना है आ? गोपाल तापोनी उपनिषद में सुंदर वर्णना है कौन पढ़ने जाए हमारा वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स यू हैव नॉट दैट टाइप ऑफ मेरिट हाउ यू कैन ग्रेफ्स उसमें हमारा एक समाधान है हमारा दिल टूटने का कोई कोई दरकार नहीं है हमारा दुल टूट तू, जाए ऐसा बात हम नहीं बोल रहा है क्योंकि हमारा गुरुवर्गो ने दिखा दिया किस्न कीर्तन गान नर्तन कला पथो जनी भ्राजिता सदभक्ता हंस चक्र मधुपो से विहारास्पदम करणानंदी कलत धनिर् बहुत तुम्हें जिहा मरु प्रांगणी चैतन्य कभी समय मिले तो व्याख्या होगा और स्वर्गोस्वामी का जो स्टॉक है अष्टकम है उसमें श्रीनिवेश आचार्य जी स्वर्ग स्वर्गोस्वामी के जो अष्टकम है उसमें गोस्वामियों जी गोस्वामियों का जो जो कृपा हमारा ऊपर एक कैसे मिल सकता हमारा तो उतना मेरिट नहीं है कि इतना वॉल्यूम सब बुक पढ़ ले तरा तरा का विचार है इसलिए उदार पूरा गुरुवर्ग ने दिखा दिया उसमें आपका चिंता का कोई बात नहीं फिकर मत करो नाना सास्तु विचार नई को निपुनो सदर्म संस्थापक लोका नमहित करो तिफ मने मान्यो सर न करो इसमें बता दिया नाना शस्त्रो विचार और नई को निपुनौ दे कैन स्टेड द होल ऑथेंटिक स्क्रिप्चर एंड गेट क्रीम फॉर यू यू नीड नॉट पुट योरसेल्फ इन ट्रबल तुमको कोई समस्या का बात नहीं है आपको इसमें गोस्वामी जीओ ने जो सारा शस्त्रों का विचार करके उसका जो निचोर है क्रीम बनाकर आपका सामने धर दिए खाओ बस इसी में हो जाएगा उसका जो सार है उसी सार के बारे में काल भी भगवत से हमने चर्चा करने का कोशिश किए थे इसका भी सार है भगवान का नाम संकीर्तन साधो साधन तत्व तो जेकि जकाल नाम संकीर्तने पाइव सकल साध साधन तत्व का जो कुछ भी है हरिनाम संकीर्तन अगर आपका दिल में पैदा हुए ये नहीं कि महाराज आज हमारा नाम नहीं हुआ पचास हजार नाम बाकी है ये इट्स अ काइंड ऑफ वैनिटी ये अहंकार है हमारा नाम बाकी है हम नाम कर लेंगे यू कैन नॉट डू हरिनाम पोपा जी ने बार बार बताए हरिनाम तुमको किपा करने के लिए तुम्हारा जवान पे उदित हो देन यू कैन डू हरिनाम हम हरिनाम कर लेंगे हरिनाम बाकी है हमको हरिनाम करने दो सेवा करने का टाइम नहीं ये तो अहंकार है जब कोई वस्तु मेरा कंट्रोल का विषय हो जाता है if हरिनाम is a matter of my own controlling then हरिनाम इज नॉट अधज वस्तु समझा मेरा बा जब हरिनाम हमारा कंट्रोलिंग का विषय हो जाए गुरु वैष्णव हमारा कंट्रोलिंग का विषय नहीं है हम अगर ये गुरु वैष्णव को कंट्रोल करने का कोशिश करें तो हमारा फॉल डाउन हो जाएगा बेटर आई वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय गुरु वैष्णव हम गुरु वैष्णव के द्वारा परिचालित होना चाहते हैं ये भक्ति का भक्ति का मार्ग है ये गुप्त भक्ति का मार्ग है गुरु वैष्णव को जो जो कंट्रोल करने गया है एक एक करके आई कैन सो यू ऑल अकाउंट उन लोगों का क्या अवस्था हालत हुआ है सब एक एक करके अकाउंट दिखा दो हरिनाम अध वस्तु अध वस्तु का ऊपर हमारा कंट्रोलिंग नहीं चलता है यह बात पहला समझना चाहिए अधक्षज वस्तु किसको बोला जाता है हमारा बार बार बोलते हो अध वस्तु अखज वस्तु ये सब सबके बारे में बार बार संत महात्मा बोलते हैं आई शुड क्लारीफाई दिस पॉइंट ये पॉइंट को खुल्ला में खुल्ला समझना चाहिए ये अधख वस्तु क्या है सिलजीव गोस्वामीपाद जी ने सुंदर एक लाइन में उसका समाधान किए बहुत ध्यान से सुनने का कोशिश करो अध कृत अक्षज ज्ञानम अधज ज्ञानम तथा इंद्रिय जो ज्ञानम जेनो इति अधजम कितना सुंदर समाधान देखो अधत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रियज ज्ञानम जेन इति अधजम जिनके ऊपर मेरा कोई कोई कंट्रोलिंग कोई कंट्रोलिंग नहीं चलेगा एनी अमाउंट ऑफ मानी पावर एनी अमाउंट ऑफ मैन पावर एनी अमाउंट ऑफ पर्सनल एफर्ट्स ऑल फ्यूटाइल एफर्ट्स यूजलेस कुछ काम का नहीं है जिस वस्तु अपराखित वस्तु तुम्हारा जितना सारे मैन पावर मान मैन पावर मानी पावर जितना सारे हिम्मत पुरुषा का इसका बारे में बहुत चर्चा है सुंदर लेकिन समय कम है इसका ऊपर पदाघात जस्ट कीक ऑन इट है इसका ऊपर लाठी देके अपना स्वराट महिमा में अपने को प्रतिष्ठित रखते प्रतिष्ठित रखते हैं इस तत्व तो को बोला जाता है अधक्कज तत्व तो, समझा मेरा बात जिस तत्वों का ऊपर आपका कोई कंट्रोलिंग आप आपका काबू में आप नहीं ला सकते वो अपना महिमा के द्वारा स्वयं जो स्थिति अपरागित भूमिका में है इसको कोई चूती नहीं होता डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल दैट्स वाई इस तत्व को बोला जाता है अच्युतो माने मने नेवर डिस्प्लेस फॉर्म इज ओन पोजिशन जो तत्व अपना पोजिशन से कभी डिसप्लेस्ड नहीं होता इसको अधखक्ष तत्व तो तो बोला जाता है ज्ञानम, आपका मेटेरियल ज्ञान जड़ जगत का ज्ञान जितना इंटेलिजेंट बुद्धि है जितना भावना है जितना पावर है सारे को नीचे फेंक कर जो तत्व अपना स्वयं जो स्वराड भूमिका में प्रतिष्ठित है जिनका पास आपको जाना है तद विष्णुम परम पदम सदा पसंती सोरयो दिव्यो चक्षुरातम ये श्लोक का भी व्याख्या करें तो इट विल टेक टाइम उसमें सुंदर बताया भागवत जी का पहला श्लोक जो है भागवत जी शुरुआत होने जा रहा है जन्मा यतो यदि तीग सराट तेने ब्रह्म विदा आदि कवि मह्यंति यसुर तेजो वारी मृदा यहाम तसर्गम योतिसर्गहम सो सदा निरस्तुहक सत्यम परम धीमय सत्यम परम धीम भागवत का अगर चर्चा हो मासकाल व्यापी तब इसमें ये सब चर्चा है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का लाइट में रोशनी में ये सब चर्चा अगर हुए तो पूरा ये भटिंडा शहर का जागरण हो सकता दे कैन रिवाइव दे कैन रिवाइव ये लोग उठ सकता है जाग सकता है इफ देयर इज नो spiritual power translated into your heart only to show me you are sitting in front of me in that case you cannot get that type of benefit ab humara samne dikhane ke liye baitha hue ho agar hamara guruji ka power hamke hamara dara aapka sharir mein apna apna man mein apna hriday mein translated ho jaye to hamara idhar aana sarthak hai nahi to हम कुछ नहीं मांगते आपका सामने बेकार हो गया मेरा महाराज है अरे कुछ नहीं बता पाया इस विषय में काल फिर चर्चा करने का इच्छा है अब बता नहीं पाए काल आप लोग कीपा करो काल चर्चा करेंगे गंभीर विषय बांछा कल पत के पास सिंध व्यवचा पतिता नावन वैष्णव हो नम